ओम श्री जगद नमः नम देवी भागवत महापुराण तीसरा सिकंद पहला अध्याय जन्मयी ने पूछा भगवन आपने अंबा यद द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है अतः वे कौन देवी हैं कैसे औतप प्रद हुई है ब्राह्मण साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए क्योंकि भूदेव ब्रह्मान के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सबुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई सो वह महान कठिन विषय एक समय की बात है कि गंगा के तट पर सर्वज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता कुन मुनि का मुझे दर्शन हुआ कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा मैंने कहा हे मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है वे अखिल विश्व की अधिसुरी हैं, सगुण निर्गुण एवं कल्याणमय उनका विग्रह है वैष्णवी शाम्भवी ब्राह्मी वास्वी बाराही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम सेवे से वेद प्रकट हुए हैं। व्यास जी कहते तुमने जो बातें पूछी हैं, वे ही मैंने है नारद जी से पूछी नारद जी ने कहा व्यास जी प्राचीन समय की बात है यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे किस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा मेरे प्रश्न पर लोग पिताम है ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दू यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है ए महाभारत तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था स्थावर जन्म जितने प्राणी है इनमें कोई भी नहीं थे तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल की कली का पर बैठकर विचार करने लगा इस आगाज जल से मैं कैसे उत्पन्न हो गया यू विचार करके मैं जल में उतरा एक हजार वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला इतने में आकाशवाणी हुई तब करो तब करो तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी कमल पर बैठे ही हजारों वर्ष तक मैं तब करता रहा फिर उसी समय सृष्टि करो सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है उसी समय मधु और कैकब नान के दो भयंकर दानव सामने आ गए मैं उनसे भयभीत हो उठा तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतर गया वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले शेषनाथ की शैया पर सोए थे गदा और पदम इन चार आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ नारद जी शेषनाथ की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई मैंने उनका स्तवन किया में श्री श्री विष्णु के से निकलकर रूप धारण करके आकाश विराजमान हो तब तुरंत ही हरि उन्होंने मधु और केतब के साथ पांच हजार वर्षो तक बड़ी घमासान लड़ाई की तब वे दैत्य मारे गए पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कई तब मोहित हो गए थे इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटा उन्हें वहीं प्राणों से प्रहित कर दिया अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे वही रुद्र भी प्रकट हुए हम तीनों को भगवती आद्य शक्ति के दर्शन हुए तब वे आद्य शक्ति हम लोगों से कहने लगी देवी ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोगों ने उनसे कहा माता हम किस प्रकार तीन प्रजाओं के सृजन आदि करने में सफल हो विस्तृत भूमि का अभाव सभी साधन जन्मदिन है हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूप में भगवती का मुख्यमंडल मुस्कान से भर गया इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी देवताओं निर्जीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूं पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए ब्रह्मा जी कहते हैं मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह भगवान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा वहां हमने देखा अनुपम नंदन बन था सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात जात के उपमन में गाते और बिहार करते थे देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे उनके समीप उनकी प्राण सती विराजमान थे उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्म में आ पहुंचा वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान शिकर और विष्णु ने मुझसे पूछा चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ नहीं पता सि के ये कौन है इतने में मन के समान पीबर वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचे वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शिलतर निकले वे नंदी विश्व पर बैठे थे नारद उस समय भगवान तथा उनके अन्य को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था बेटा नारद वहां मैं जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव उस उत्तम कुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा वहां कमल लोचन ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान बीठे जल वाला समुद्र मिला वही एक मनोहर द्वीप था मंदार और पारिजात आदि वृक्ष पुष्की शोभा बढ़ा रहे मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे उसी द्वीप में एक मंदरमय मनोहर पलंग बिछा था भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी उनके गले में लाल रंग की माला थी लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजली एक साथ चमक रही वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा पास में अनेकों साधक बैठकर इस मंत्र का जप कर रहे थे भुवनेश्वरी माहेश्वरी आदि नामों को हृदय करने वाली देवकन्याएं चारों ओर बैठी थी उन्हें देखकर हम सब महान आश्रय में पड़ गए आपस में कहने लगे यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है हम किसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है नार्द तब भगवान विष्णु ने उन चारू हास भगवती को देखकर कर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदंबिका ही हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है ये वे ही दिव्यांगना है जिसके प्रलयारण में मुझे दर्शन हुए थे उस समय मैं बालक रूप में था दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चले हम सभी अर्थात मैं विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए अब हमारे आश्चर्य कर ठिकाना न रहा फिर हम उस देवी के संयुक्त हम स्त्री रूप में थे हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थीं। हे नारद मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वह बदलाता भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान पोमिल थे स्वच्छ थे और दर्पण का काम दे रहे थे के नत में ही मुझे स्थावर जनगम साला ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु अग्नि यमराज सूर्य चंद्रमा वरुण कबेर त्वस्टा इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्र केतु श्वेत चित्रांग नारद हा हाहा हूह हु, अश्विनी कुमार बसुकर्ण सिद्ध साध्य पितरों का समुदाय शेष प्रभृति सभी नाग किन्नर उठ ब्रह्म लोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश ये सब के सब दिखाई पड़े वहीं मेरा जन्म स्थान कमल था उसी पर मैं चार मुख वाला ब्रह्मा बैठा था शेष शाही भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे मधु कैतब भी दृष्टिगोचर हुए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 भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार है जो कल्याण स्वरूपणी है मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा बुद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है उन भगवती को बारंबार नमस्कार है तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नक दर्पण में हमें उनकी झंकी मिल रही है तुम महाविद्या स्वरूपणी हो तुम्हारा बिक है कल्याणमय है तुम संपूर्ण मरुत पूर्ण कर देती हो मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूं भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके वाक उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए ऐसी वे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो माता पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय बुद्धि मन और अहंकार ये सब तुम ही हो इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो हे माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यू स्तुति करने पर भगवती जगदंबिका ने नवारण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ भगवती के चरणों में मस्तक झोंकाकर वे वहीं बैठ गए मैं भी महामाया जर्दंबिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा हे माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली सिद्ध स्वरूपा हो हे भवानी तुम एक हो आद्य शक्ति हो संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा यो ज्ञान कराया है हे माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं। यदि आज तुमसे अलग हो जाएं, तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाएगी वेद कहते हैं एक मेवा द्वितीय ब्रह्म तो क्या यह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो किसी महान कुंड के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है तुम तो स्त्री हो अथवा पुरुष यह रहस्य भी मुझे विशेष रूप से कृपा करके बतलाओ तीसरा ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवती जगदिका से विनय पूर्वक पूछा तब वे मधुर वाणी से बोली देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचन मात्र भी भेद नहीं है जो वे हैं वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूं मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूं गौरी ब्राह्मी रौद्री बालाही, वैष्णवी शिवा वारुणी कौबेरी नारसिंही और वास सभी मेरे रूप हैं। हे ब्रह्मा जी बुझ शक्ति के प्रयाण तर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण है देवताओं अब मेरा तारीफ सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊं। देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करती रहना चाहिए हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह दीप वह देवी और सुधा सागर सबके सब, सब अदृश्य हो गए पुनः हमें विमान भी देखने लगा दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी वह विमान बहुत विशाल था उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुंचे वहा केवल जल ही जल था और मधु एवं कैत नाम दुर्दर्श दानव श्रीहरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे चौथा अख्तार नारद जी ने कहा पिताजी आप देवताओं के भी आराध्य देव है तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जाना चाहता हूं ब्रह्मा जी ने कहा पाप नारद तीन अहंकारों की तीन शक्तियां हैं वे ज्ञान शक्ति प्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात हे नारद अब उनके कार्यो का निरूपण करूंगा तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच तन की उत्पत्ति बतलाई जाती है आकाश का गुण शब्द वायु का गुण स्पर्श अग्नि का रूप जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गंध है द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले दसों जब एकत्रित होकर सब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार ये उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा वायु सूर्य वर्ण अश्विनी कुमार पाठ ज्ञानेंद्रिय और पांच अधिष्ठात्री देवता तथा बुद्धि प्रभृति अंत कारणों के अधिष्ठाता चंद्रमा ब्रह्म रुद्र और चौथा क्षेत्र तथा मन सहित पंध प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है रस और गंध इन पांच गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से वहमान की उत्पत्ति कही जाती है ये सभी जीव मिलकर वहमान को स्थिर रखते हैं चौरासी लाख प्राणी कहे गए व्यास जी बोले राजन मेरे पूछने पर नाग जी ने यह सभी प्रसन्न विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया वास्तव में जिससे यह सारा जग व्याप्त है उसी परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो वही महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती है समकूरण प्राणियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रसन्न वश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलसित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती वन में व्यध्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ए ए यू बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी विरोध हो गया था राजन इस विषय में सत्य ब्राह्मण का उदाहरण सामने है सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसन्न बस उसने उसका उच्चारण किया अनुस्वार का उच्चारण उसने नहीं किया केवल एतना ही उच्चारण किया फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया ए कार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गईं। दया से कोत प्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कबीराज बना दिया पांचवाध्याय जनमेजय ने पूछा वह द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण सत्य कौन था भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई मुने मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपाती जी सूत जी बोले इस प्रताप राजा के पूछने पर सत्यवतीनंदन व्यास जी परम कुदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे व्यास जी ने कहा राजन यह पुराण संबंधी पावन तथा मैं कहता हूं सुनो एक समय की बात है मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नमी में पहुंच गया वहां बहुत से मुनि विराजमान थे उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी जमददमी जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा जमददमी बोले मुनियों, किसकी उपासना करनी चाहिए कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकती हैं इस प्रकार मुनिवर जमददनी के पूछने पर लोमस जी ने कहा हे जमदग्ने तुमने यह जो प्रश्न किया है इस विषय में अब मैं कहता हूं सुनो सभी कल्याणतामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं मुनिवरों एक परम पावन कथा कहता हूं सुनो कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था कौशल देश में सोमदत्त नाम का विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहा करता था पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सभी सविधि पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पति पता स्त्री ने गर्भ धारण किया ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था नक्षत्र भी रोहिणी था उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भारिया ने पुत्र को जन्म दिया उन्होंने अपने पुत्र का नाम उत रखा वेदाध्यन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उत्य को पढ़ाने लगे किंतु उतथ्य ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा फिर पिता ने उसे बहुत बहुतेरे ढंग से पढ़ाया किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई वह मूर्ख के समान पड़ा रहा फिर तो पिता देवदत्त चिंता थी समुद्र में डूबने लगे तपस्वी तथा इतर जन थे उन सब में इस बात का प्रचार हो गया के उत्य मूर्ख है जब सारी जनता पिता माता एवं बंधु बांधव सभी उतत्थ की निंदा करने लगे तब उस ब्राह्मण के मन में बेरग उत्पन्न हो गया वह मन में जाने लगा गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था वहीं सुन्दर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा वहां मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा उत्तम नियम यह बना लिया अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा यो उस में आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा लोमस जी कहते हैं वह ब्राह्मण कुत ना वेद अध्ययन जानता था और न जप ही जानता था देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है इसका उसे कुछ भी ध्यान नहीं था यू उस पुण्य सरेला गंगा के तट पर चौदह वर्ष व्यतीत हो गए ना कोई आराधना की न जप किया न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की उस वन में रहकर कुतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया पर मुनि सप्त बोलने का व्रत पालन करते नहीं। यह बात सब लोग जान गए सारी जनता में उनका यश फैल गया कि यह सप्त व्रत है कभी भी इनके मुख से मिथ्या बाणी नहीं निकलती एक समय की बात है एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंद गया था अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उत्य मुनि के पास पहुंचा उस दीन हीन पशु पर उतथ मुनि की दृष्टि पड़ गई रुद्र से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे फिर तो उनके मुख से सार बीज ए का उच्चारण हो गया बे महात्मा उत्य तो मितांत अज्ञानी थे। छीज मंत्र का क्या पता किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सदन झाड़ी में छिप गया इसके बाद तुरंत वह निषाद राज शिकारी कान तक बांध खींचे हुए धन स्वाप में लिए उत मुनि के सामने आ पहुंचा उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा दिजवर, सूअर कहा गया मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सप्तव हैं अतः है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से विंधा हुआ वह सूअर कहाँ है इस प्रकार उस व्याघर के पूछने पर महाभारुतप्त मुनि के मन में भाती भाती के विचार उठे लगी सोचा नहीं देखा है ये कहने पर कौन सा उपाय है जिससे मेरा सत्य व्रत नाश न हो परंतु सत्य हो या असत्य मैं यह भी कैसे कहूं बाण से बिंधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है यह सुधातुर तो पूछी रहा है, उसे देखकर यह मार ही डालेगा इस धर्म संकट में पढ़कर उत्य सोचते रहे परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके उत्य ने बाण से बिंधे हुए दयापात्र सुअर को देखा था तब उनके मुंह से अनायस शब्द निकल पड़ा था ए भगवती का बाद बीज मंत्र है अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने उ को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी भगवती के बाद बीज मंत्र का उच्चरण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्या स्फूर्त हो गईं। उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए से यह एक से श्लोक कहा आती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए हो क्यों बार बार पूछ रहे हो मुनिवार तथ्य के यूं कहने पर वह पशु भाती चला गया अब वे ही कुत एक दूसरे बाल्मीकि की भांति प्रकाश विद्वान हो गए सारे भूमंडल में सप्त नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई तदनंतर मंत्र आय ऐका उन्होंने विधिवत जाप किया जिन पिता ने कुत्व को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि कुत को घर लौटा लाए अत राजन उन आदि आदिशक्ति भगवती जगदंबिका की उपासना करनी चाहिए व्यास जी कहते हैं राजन नैमी क्षेत्र में गुणी मंडली बैठी थी उस समय लोमस जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म मैंने सुना था छठा अध्याय राजा जन्मेजय ने कहा प्रभु आप भगवती जगदंबिका के अनुष्ठान की विधि बतलाने की कृपा कीजिए व्यास जी बोले हे राजन सुनो मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूं अनुष्ठान विधि से ये यद सदा तीन प्रकार के समझने चाहिए साप्तिक राजस और तामस मुनियों के लिए साप्तिक अराजों के लिए राजस और अराक्षसों के लिए तामस होते हैं ज्ञानी एवं वैराधियों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है राजन यदि द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह ना तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और ना परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है हे राजेंद्र तुम्हारे सामने की बात है पार्गो ने सर्वोत्तम राजस्व यज्ञ किया था समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाए बांटी गई थी उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े उन्होंने बनवास के दुख भोगे पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी जुए में पांडव हार गए भला यज्ञ का फल कहाँ रहा कर्मशील विद्वानों ने प्रायः कर्म को प्रधान बतवाया है वे कहते हैं कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है प्राचीन समय की बात है जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था इससे उन्हें चार पुत्र उत्पन्न हुए अतः युक्ति पूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वथा सिद्धि प्रदान कर सकता है ये महाराज सात्विक यज्ञ को बड़ा ही दुर्लभ बतलाया गया है बान प्रस्थी मुनि लोग इस यज्ञ को तो कर सकते हैं। जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं जंगली पका हुआ हर ग्रहण करते हैं पशु बलि तो तरते ही नहीं श्रद्धा अधिक रखते हैं ऐसे ही यज्ञों को परम सात्विक यज्ञ कहा गया जिनमें प्रचुर द्रव खर्च किया जाए वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियो के तथा वैश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ सूत्रों के लिए बतलाए गए महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोमस यज्ञ दानवों के होते हैं जो मुमुक्षु पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो गया है उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है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 सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्न पूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए भगवती जगदंबिका निर्गुण शक्ति के रूप में पदार्थ फल प्रदान करती हैं। वे ही ब्रह्म विद्या है उन्हें पर सारा जगत टिका है मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदंबिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे तदनंतर शांत चित से समाधि लगाकर परब्रम स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करे जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रम विराजमान है तथा में ही सारे प्राणी हैं यूं देखने लगता है तब उसे परम मंदल में भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है हे राजन उस समय उस पुरुष के मायक सभी कार्य जल भ जाते इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षरूपी फल प्रदान करता है इसमें कोई संशय नहीं है परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता हे राजन अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस यज्ञ है क्योंकि नीज तक के बैर को समझ रखते हुए हिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला महाराज अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए जिन्हें देवी के बीच मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को बड़ी जानते वे ब्राह्मण याचक बनाए जाएंगे तुम ही यजमान रहोगे हे महाराज इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने पिता का उपार करो हे निष्पाप तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के साप जनितोष से दूषित हो चुके हैं साथ ही साथ के काटने से राजा का जो श्रीरंत हुआ उससे भी दुर्मरण सिद्ध हो जाता है मृत्यु के समय भूमि पर कुछा बिछा उस पर वे नहीं सुनाए गए थे बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी एक श्रेष्ठ तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी न कर सके वे राजमहल में ऊपर कोठे पर थे और वहीं श्वास की गति बंद हो गई वही सात हे राजेंद्र तुम अपने पिता के उद्धार के सप्तारी में संलग्न हो जाओ सातवां अध्याय राजा जन्मेजय ने कहा द्विजर अब आप भगवती की महिमा विशिद रूप से बताने की कृपा करें हे विप्रवर देवी की महमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा व्यास जी कहती हैं राजन देवी का उत्तम चित्र मैं कहूंगा अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूं सुनो हे राजेंद्र कोसल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सपुत्र थे उनका नाम ध्रुव संधि था उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया दूसरी रानी लीलावती ने भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसन्न किया हे राजन महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे लाड प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं बरता इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रधि एक दिन बन में गए राजा भिमतर जंगल में शिकार खेल रहे थे इतने में झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री बन में गए और उनके शरीर का दाह संस्कार कराया। तदनंतर कर मुनिवर वशिष्ठ सबके सब, सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था वैसे ही मनोरमा का पिता राजा बीर जो कलिंद देश का शासित था अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे स्थिति बड़ी भयंकर थी राजग्ति पर किसका अधिकार होगा इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी युद्धाजी ने मंत्रियों से कहा निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है अतः राजा के आसन पर वही बैठे ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया युधाजित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए व्यास जी कहते हैं युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े और वीर कटे कि उनके हृदय से एक भयकर नदी बह चली। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीर सेन पर वार किया बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए पिताजी ने में शरीर त्याग दिया यह समाचार सुनकर मनोरमा भैसी घबरा उठी। अवश्य ही नीच राज्य के लोग से मेरे पुत्र को मार डालेगा, यह बड़ा ही पापी है क्या तुर कहा जाऊ पिताजी युद्ध में काम आ गए पुत्र बिल्कुल बालक है लोभ में असीम पाप भरा हुआ है लोभी प्राणी पिता माता भाई गुरु एवं अपने बंधु बांधो को भी मार डालता यदि मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं भी क्या करूंगी मेरी सौत जो मेरीवती है वह भी सदा से वह थाने रहती है सुना जाता है इस दाह को लेकर ही इंद्र ने भी माता के गर्भस्थ बालक को साफ टुकड़ों में काट डाला इसके बाद फिर सातों के साथ साथ भाग किए थे उस समय इंद्र में अपने बद्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दीती के उदर में प्रवेश किया था वे ही पवन अब भी जो में विराजमान हैं। मैंने पहले भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ तब भी उस बालक की देह में विष् सता था इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाक पर बैठी और पुण्य सरि को पार करके चित्रकूट पहुंच गई डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई मुनिवर भरद्वाज ने कहा पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी तुम यहां निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो ये विशाल अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा व्यास जी बोले इस प्रकार मुनिवर भरद्वाजी के कहने पर रानी मनोरमा का कित शांत हो गया अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत तो होकर रहने लगी आत्मा स जी कहते हैं युद्ध समाप्त तो हो जाने पर महाबली युधाजित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा जाते ही बद कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा युधाजित ने दोहित्र शत्रुजित को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया ब्यास जी बोले यूं दिन बीतते गए जब वह सुकुमार बालित सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया तब सब तरह से निर्भय होकर कुमारों के साथ खेलकूद में भी शामिल होने लगा एक समय की बात है एक मुनी कुमार वहां आया और हंसी के रूप में विदल को क्लीम इस नाम से पुकार उठा इस क्लीम शब्द में जो क्ली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया अब अनुस्वार उस शब्द को ही वह बार बार रटने लगा क्ली, यह ताम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है वही मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल पांच वर्ष की ही थी राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस काम बीजी का जप तरता हुआ खेलने खाने लगा सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग धनुर्वेद नीति शास्त्र तथा संकूर्ण विद्याएं बली भांति प्राप्त हो गई एक समय की बात है राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा जगत जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण तुवीर और कवच मिल गए थे काशी मरेश की एक लारली कन्या थी उसका नाम शशिकला था उस कन्या शशिकला ने सुना समीप ही बन के गुणे आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है सर्वलक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है शूरबीर होने के साथ भी वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा तामदेव ही हो तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जग उठी उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदंबिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह बचन कहने लगी सुदर्शन मेरा भक्त है मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया नौवा अध्याय ब्यास जी कहते हैं राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था न पास में संपत्ति थी और न वह प्रसिद्ध ही था केवल भगवती जगदम्बा का मंत्र उसके हृदय में बस गया था उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई श्रिंगवीरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा सुमुखी अब तुम्हारा पुत्र का सम्राट होकर रहेगा। पुत्री बोले सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो विद्यामार रथ पर बैठकर कर जहां जाता वहां तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षणी सेना उसके साथ हो उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहू ने कन्या को विवाह के योग आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ की तैयारी कराई। महाराज सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंबर की योजना बनी शशि कला का मन उद्विघन हो गया उसने अपनी एक सखी से कहा तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है तो व्यास जी बोले हे ऋषियो शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी में राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई सुनकर महाराज सुबाह बड़े आश्चर्य में पड़ गए बार बार हंसते हुए वे अपनी भारिया विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बात कहने लगे सुंदरी तुम पुष्प वालिद के विषय में जानती हो ना? वह राज्य से निकाल दिया गया है निर्जन वन में अकेले ही अपनी मां के साथ रहता है भला वह निर्धन छोकर मेरी कन्या का पति होने का अधिकार कैसे बन सकता है तुम उससे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयं में आने वाले हैं व्यास जी कहते हैं हे राजन यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन के पास जाइए जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को न जान सकें और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वर्य विवाह के लिए हो चुकी है किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ इस प्रकार कहने पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भर के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वह लौट आया व्यास जी कहते हैं राजन अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंबर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा वह कहने लगी आज तुम कहां जाने की तैयारी कर रहे हो अरे वह समाज तो राजाओं का है जिसने तेरे पिता को मार डाला था वह राजा भी स्वर में आएगा वहा अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डाले सुदर्शन ने कहा कल्याण मई मां होनी तो होकर ही रहेगी भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक भी नहीं ब्यास जी बोले माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण उसने कहा बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी यो कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए अब वे सभी हर्षपूर्वक पूर्वक वहां से चल पड़े रघुवंशी सुदर्शन मनोरमा और भाई तीनों एक ही रथ पर चढ़कर सन काशी पहुंच गए उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने उनका समुचित प्रकार से स्वागत किया राजा युद्धाजीत भी अपने दोहित्र के साथ वहां आया था तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए दसवा अध्याय कहते हैं दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहू ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया अनेकों उत्तम मंच बने थे मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए इतने में महाराज सुबाहू के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा भरा रहे थे वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो तब पिता सुबाहू ने मुस्कुराकर उससे कहा बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो देखो आज वहां बहुत से राजा आए हुए हैं सुमध्र में उनसे जो गुणवान रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला हो और श्रेष्ठ राजा हो तुम्हारे मन में जट जाए उसी को तुम वर्ण करो शशि करा बोली पिताजी मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के समक्ष में ही जाऊंगी काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दें। व्यास जी बोले हे राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि कन्या स्वयं में नहीं आती तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश उठे मार ही डानेंगे इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाह नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे हे महानुभाव राजाओं मैं क्या करूं? मेरी पुत्री स्वयंबर में नहीं आ रही मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूं आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है अतः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 अत्यंत कुपित होकर वह से कहने लगा राजा तू बड़ा मूर्ख है क्यों तूने ने में राजाओं को बुलाया क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूं इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा फिर मैं इस कन्या अपने दौहित्र के साथ विवाह करूंगा राजेंद्र तू जा और इस तारीख को संपन्न कर असाध्य कला में पढ़ना उचित नहीं ग्यास जी बोले हे राजन, युद्धाजित के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाह के शोक का पारावार न रहा लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय तुम्हे सभी धर्म ज्ञात है तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर तलह मच गया है इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे बस में हूं व्यास जी बोले राजा सुबाह की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली हे बेटी महाराज अत्यंत दुखी यदि हट करके सुदर्शन को ही बरोबी तो पराक्रमिक युधाजी तुमको और हम लोगों को भी अवश्य ही मार डालेगा पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ वह निर्भीकता से बोली आप निश्चिंतता पूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं वे ही भगवती चंडी का कल्याण करेंगी आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पानी ग्रहण संस्कार कर दीजिए और समुचित दहेज देकर विदा भी कर, कर दीजिए मैं अकेले ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी ग्यारवा अध्याय ब्यासी बोले राजा सुबाह का अंतकरण बड़ा पवित्र था अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारे विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया फिर कल इस सभा भवन में प्रधारिये हम सब मिलकर विवाह का संपन्न करेंगे राजाओं मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंभर में आना बिल्कुल असंभव है राजा सुबाहू की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए इधर सुबाहू ने विवाह का समय निश्चित किया अंतपुर में गुप्त स्थान बनाया गया मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर विवाह का कार्य सम्पन्न करने में लग गया अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पानी ग्रहण संस्कार कर दिया जब नरे को यह पता लगा कि विवाह तो हो गया तब तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी वे नगर से बाहर निकल कहने लगे सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है हम आज ही कुशकलन की राजा सुबाहू और कुमार सुदर्शन को मारकर अराज्यलक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। शंख नगाड़े और भेड़िया भज उठी शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए समरांगन में उपस्थित हुआ उसका नाना युद्धाजित सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था तदनंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा शत्रुजित सुदर्शन का भाई था फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह युधाजित के साथ वहां पहुंच गया क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे घमासान युद्ध आरम्भ हो गया तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाह भी अपनी जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गईं। उनकी बुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थीं। उनका मनोर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था उस समय भगवती को देखकर वे सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहा से प्रकट हो आई सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज स्वभाव से कहा राजन देखिए ये परम आराध्य मां भगवती बुझ पर पृपा के लिए यहाँ पघारी तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा अरे तुम लोग से घबराकर क्यों खड़े हो गए? के साथ ही इस दर्शन को मार डालो। इस निर्बल चोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देख कर, क्या तुम लोग डर गए तब भगवती दुर्गा तमक उठी उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विराजमान थी उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे अत्यंत भंतर युद्ध हुआ कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महालाल सुबाह उनकी स्तुति करने लगे सुबाह बोले हे जगत को धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार हो भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है हे माता तुम अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो फिर उसके लौकिक मुरूर्थ पूर्ण कर देने में कौन सी बात व्यास जी बोले इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूप भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा सुब्रत लो बारवाक व्यास जी कहते हैं उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे सुबाहु बोले एक और गुलो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 पूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं यहां रहूंगी ब्यास जी कहती है उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की भगवती वहां से पधार गई ब्यास जी बोले अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए वहां शत्रु की बात शोक में डूब रही थी उन्होंने उसे प्रणाम किया कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजित एवं पिता युधाजित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए वे युद्ध भूमि में पहुंचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं होने किसी के ताले नहीं टलती वह होकर ही रहती है व्यास जी कहते हैं सुदर्शन के यूं कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई वह सुदर्शन से कहने लगी पुत्र मैं बड़ी अपराधिनी हूं मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युद्धाजित ही कारण बना विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया तदनंतर वे अपने भव्य भवन में गए जहाँ पहले से भी मनोरमा जाकर कह रही थी उधर महाराज सुबाहू ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्ति पूर्वक पधराया सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे तेरवाध्याय जन्मे जय ने पूछा द्विजर नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए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 उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराए भगवती की चाल भुजाए हो और हाथों में आयुध विराजमान हो नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदास में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है ये राजन पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम बेबी भी बनाई जा सकती है किंतु वह भी त्रिकोण ही हो दिव्य वस्त्र भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए पहले दिन एक की पूजा करे फिर क्रमशः एक एक बढ़ाता जाए दूसरे दिन दो एवं तीसरे दिन तीन इस प्रकार नवे दिन नौ कन्याओं का पूजन करना चाहिए जिस राजा को विद्या विजय राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है राजन किसी को मोहित करने दुख दारिद्र को हटाने तथा संद्राम विजय पाने के लिए भगवती शाम्भवी की सदा पूजा करनी चाहिए किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से पुस्ताक उद्धार हो जाता प्राचीन समय की बात है एक निर्धन वैश्य था वह महान दुखी था राजन। कोसल देश के किसी सज्जन ने पुस्ता विवाद भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर उनकी क्षुधा तभी शांत नहीं होती उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था दृद्रता से अत्यंत घबरा उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा सुशील ने कहा ब्राह्मण देवता आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दृद्रता कैसे दूर हो सकती मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते व्यास जी बोले राजेंद्र इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हूं उसने वैश्य से कहा वैश्यवर तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तत्व सुलभ हो जाते सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते भगवान राम राज्य से चुत हो गए थे उन्हें सीता का वियोग हो गया था उस समय किसकंदा में उन्होंने यह व्रत किया था नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई ब्यास जी कहते हैं हे राजन ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वेश ने उसे अपना गुरु बना लिया साथ ही मायादीज नामक गोवलेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरम्भ कर दिया नवे वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुईं और उन्होंने इस वैश्य को अपने दर्शन दिए साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्रित्य कर दिया यह श्रीमद देवी भागवत का तीसरा स्कंद समाप्त हुआ